अध्याय चौदह समर्पण स्नान दाता योहन की हत्या उन्हीं दिनों में गलील प्रदेश के शासक अंतिपस ने प्रभु यीशु के बारे में सुना उसने प्रभु यीशु को समर्पण स्नान दाता योहन समझा और अपने सेवकों से कहा यह योहन है जो मरने के बाद जिंदा हो गए हैं इस कारण उनके पास चमत्कारी काम करने की शक्ति है कई महीने पहले हेरोस ने अपने भाई की पत्नी के कारण योहन को बंदी बनाकर जेल में डलवा दिया था क्योंकि योहन हैरोदेश को अक्सर ये चेतावनी दिया करता था आपका अपने भाई की पत्नी को रखना मोशे के नियम और शिक्षा के विरुद्ध हैरोदेश योहन को मार डालना चाहता था पर वह लोगों से डरता था क्योंकि लोग योहन को परमात्मा के प्रवक्ता मानते थे कुछ समय बाद हैरोदेश के जन्मदिन पर हैरोदियास की बेटी ने मेहमानों के सामने नाच दिखाकर हैरुदेश को खुश कर दिया खुश होकर हैरो ने उस लड़की को वचन दिया जो कुछ तुम मुझसे मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा उसकी माता ने उसे यह सिखा पढ़ा दिया था कि वह ऐसा बोले मुझे यही एक थाल में योहन का सिर कटवा दीजिए राजा ने जो वचन दिया था उसके लिए उसे बहुत पछतावा हुआ लेकिन वह अपने मेहमानों के सामने किए गए वादे को तोड़ना नहीं चाहता था इसलिए आज्ञा दी योहन का सिर कटवा कर लाया जाए और सिपाहियों को जेल में भेजकर कर योहन का सिर कटवा दिया सिर थाल में लाकर लड़की को दे दिया गया और वह उसे अपनी माता के पास ले गई योहन के शिष्य आए और उन्होंने अपने गुरु का शव ले जाकर कब्र में रखा और जाकर प्रभु यीशु को सब कुछ बता दिया पांच रोटियों से गुरुजी ने हजारों लोगों का पेट भरा यह सुनकर कि योहन की हत्या कर दी गई है प्रभु यीशु नाव में चुपचाप किसी एकांत स्थान में चले गए भीड़ ने यह सुना तो पास के अनेक नगरों से लोग पैदल ही उनके पीछे पीछे आ गए जब प्रभु यीशु झील के किनारे पहुंचे तो उन्होंने बड़ी भीड़ को देखा उन्हें लोगों पर दया आई और उन्होंने भीड़ में कई बीमारों को ठीक किया शाम हुई तो शिष्य गुरु यीशु के पास आए वे उनसे बोले गुरुजी, जी ये सुनसान जगह है और दिन भी ढलने को है भीड़ को विदा कर दीजिए ताकि वे गाँव में जाकर अपने लिए भोजन खरीद ले परंतु प्रभु येशु ने कहा इनको जाने की जरूरत नहीं तुम लोग ही इनके लिए खाने का इंतजाम करो शिष्य बोले हमारे पास यहां पांच रोटी और दो मछलियों के अलावा कुछ नहीं है प्रभु यीशु ने कहा वह खाना मेरे पास ले आओ तब प्रभु यीशु ने भीड़ को घास पर बैठने को कहा और उन्होंने पांच रोटी और दो मछली ली और आकाश की ओर देखकर परमात्मा को धन्यवाद दिया तब उन्होंने रोटियों के टुकड़े किए और शिष्यों को दिए और शिष्यों ने लोगों में बांट दिए सब ने पेट भर भोजन किया और शिष्यों ने बचे हुए खाने को बारह टोकरों में भरा भोजन करने वाले पुरुषों की संख्या स्त्रियों और बालकों के अलावा लगभग पांच हजार थी प्रभु यीशु का झील पर चलना तब गुरु यीशु ने तुरंत अपने शिष्यों को नाव में चढ़ने की आज्ञा दी कि वे उनसे पहले झील के उस पार चले जाएं और वह स्वयं भीड़ को विदा करने के लिए रुक गए भीड़ को विदा कर गुरु यीशु पहाड़ पर एकांत में प्रार्थना करने के लिए चले गए शाम हो चुकी थी और वह वहां अकेले थे जिस नाव में शिष्य गए थे वह किनारे से दूर लहरों में डगमगा रही थी क्योंकि हवा नाव की उल्टी दिशा में बह रही थी प्रभु ये सूरज निकलने से थोड़ी पहले झील पर चलकर शिष्यों की ओर आए पर शिष्य उन्हें झील पर चलते हुए देखकर दहशत से भर गए और वे डर के कारण भूत भूत, भूत चिल्लाने लगे इस पर प्रभु येशु उनसे बोले हिम्मत रखो मैं हूं डरो मत शिष्य पतरस ने कहा प्रभु यदि आप ही हैं तो मुझे पानी के ऊपर चलकर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए उन्होंने कहा आओ तब पतरस नाव से उतरकर पानी पर चलने लगा और प्रभु येशु की ओर बढ़ा परंतु वो तेज हवा को देखकर डर गया और डूबने लगा वह चिल्लाकर बोला प्रभु मुझे बचाइए इस पर प्रभु येशु ने हाथ बढ़ाया और उसे थाम लिया और कहा तुम में आस्था की कमी है तुमने शक क्यों किया जब वे नाव पर चढ़ आए तब हवा थम गई नाव में जो शिष्य थे उन्होंने प्रभु यीशु को दंडवत प्रणाम किया और बोले आप सचमुच परमात्मा के पुत्र हैं प्रभु के कपड़ों को छूने भर से बीमार ठीक हो गए गुरु यीशु और उनके शिष्य झील के पार उतरकर कर गांव के पास में आए वहां के लोगों ने उन्हें पहचान लिया उन्होंने आसपास सब जगह कहला भेजा कि प्रभु यीशु आए हैं लोग बीमारों को उनके पास ले आए और उनसे विनती की कि वह उन्हें अपने कपड़ों का सिराही छू लेने दें, और जिन बीमारों ने उनके कपड़ों का सिराही छू लिया वे सब ठीक हो गए